देवी भागवत छठा स्कंध ब्रह्महत्या के भय से इंद्र का मान सरोवर में छिप जाना न उसको इंद्रपद की प्राप्ति इंद्र ने कहा राग्य यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी, भी न मुझे सुख है और न शांति मेरे लिए न तो नंदन वन प्रतीत हो रहा है और न अमृत तथा न यह देव ही गंधर्वों के कान और अप्सराओं के नृत्य भी मुझे सुख कर प्रतीत नहीं होते तुम जैसी सहधर्मनी तथा अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुखी नहीं कर सकती कामधेनु गौ और कल्प वृक्ष से भी मैं सुख नहीं पा रहा हूं। क्या करूं? कहा जाऊं? कहा जाने से मेरा कल्याण होगा प्रिय इसी चिंता से व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतकरण में आग रही है जी कहते हैं राजन अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेसी भार्या सची से युक्त कर, से से बातें कहकर निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए भय उनका कलेजा रहा था शोक के कारण उनकी शक्ति छीन हो गई थी वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए उस समय इंद्र को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा क्योंकि घृणित कर्म करने से उनकी प्रतिमा प्रतिभा भी नष्ट हो चुकी थी वे जल में छिपकर समय व्यतीत करते थे जीवन रक्षा के क्षोभ उत्पन्न हो गया था राजन जब ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे उपद्रवों से अभिभूत सारे जगत में कोई शासक नहीं नहीं ने पानी बरसाना बंद कर दिया पृथ्वी में धान उपजने की की की शक्ति नहीं रही नदियों की धाराएं टूट गई तालाब बिना जल के हो गए इस प्रकार की अराजकता फैल जाने पर संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुस को इंद्र पद पर नियुक्त किया भारत यद्यपि नहुस धर्मात्मा था फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसीय वृत्ति उत्पन्न हो गई फलस्वरूप वह विषयों में आसक्त हो गया एक समय की बात है शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई अतः उसने ऋषियों से कहा मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती देवताओं आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है अथा मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहाँ भेज दीजिए इस अवसर पर देवताओं और मुनियों को सम्यक प्रकार से मेरा प्रिय कार्य करना चाहिए क्योंकि मैं उनका इंद्र हूँ संपूर्ण लोक पर मेरा शासन है अतएव मुझे प्रसन्न करने के लिए शचि शीघ्र ही मेरे महल में आ जाए नहस की यह दोषपूर्ण बात सुनकर देवताओं और ऋषियों के मन में चिंता के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई वे इंद्राणी के पास गए और मस्तक झुका कहने लगे इंद्राणी जी दुरात्मा नहुस अब आपको पाने की इच्छा प्रकट कर रहा है अपने कुपित होकर हमसे यह वचन कहा है कि शची को यहाँ भेज दो उसके अधीन रहने वाले हम कर ही क्या सकते हैं क्योंकि इस दुरात्मा को इंद्र बना दिया गया है देवताओं और ऋषियों द्वारा नहुस की यह अप्रिय बात सुनकर शची का मुख मुरझा गया वे बृहस्पति जी से कहने लगी ब्रह्मण मैं आपकी शरण में आई हूँ नहुस से मेरी रक्षा कीजिए बृहस्पति जी ने कहा देवी पापांध नहुस तुम किंचन मात्र भय मत करो वैसे सनातन धर्म का परित्याग करके मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूँगा शरण में आए हुए दुखी व्यक्ति को जो नीच मानव आश्रय नहीं देता उसे युग पर्यंत नरक की यातना भोगनी पड़ती है पृथुश्रेणी तुम शांत चित्त होकर विराजमान रहो मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा